कविता बड़ी सुंदर कांड रावन सो राज दिन दिन कल सकल सुख राक सो नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुरी होत शोक ओत पावे न मानक सोम राम की जायेरि समीर सोनु उतर पार सो सर्वाक सो जात धान बूट पुट पाकंक जात रूपन जतन जरिको है मृगांक सो विराट पुरुष के हृदय में रावण रूपी राज रोग बढ़ रहा था जिससे व्याकुल होकर वह दिनों दिन समस्त सुखों से हीन होता जाता था देवता सिद्ध और मुनिगण अनेक प्रकार की औसही करके हार गए परंतु न तो वह शोक रहित होता था न कुछ भी चैन पाता था तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से रस वैद्य हनुमान जी ने समुद्र के पार उतरकर और लंका रूपी शिकारी को ठीक करके राक्षस रूपी बूटियों के रस में लंका के सोने और रत्नों को यज्ञपूर्वक फूंक कर एक प्रकार का रसो सधि विशेष बना डाला सीता जी से विदाई कहे जाम बारी नाइ पगनी बारिधि कर चोरी कृपा की जय सहित है असी छोरी के कहा तात देखे जात जो बिहार दिन बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरी तोलसी सनीर नयन की नेहसो शिथिल को जला और उसे धूम रहित कर अपनी पूछ को समुद्र में जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा कहने लगे हे माता कृपा कर कोई शहीदानी अर्थात चिन्ह दीजिए यह सुनकर श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया और अपना सुंदर चूड़ा मड़ि उतार कर उसे देते हुए कहा भैया मैं तुमसे क्या कहूँ हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं सो तो तुम देखे ही जाते हो तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा था उसे भी तुम तोड़ कर चल दिए गोसाई जी कहते हैं जानकी जी के नेत्रों में जल पर आया और वाणी शिथिल हो गई इस प्रकार सीता जी को देख हनुमान जी उन्हें विनय पूर्वक समझाते हुए कहने लगे दिवस सात जात जान बेनमात धरु धीर अर अंत की अवधि भानुकुल बटोरी बचन बीनीत कह सीता को प्रबोध करी तुलसी त्रिकूट चढ़ी कहत डपो रिकय जय जय जान की सरि कपीश कूद्यो बात घात उदधि हलोरी रिकय माता धैर्य धारण करो आपको छह सात दिन बीत कुछ मालूम ना होंगे अब शत्रु के नाश की अवधि थोड़ी ही रह गई है भाई के सहित सूर्य कुल केतु श्री रामचंद्र जी वानर सेना एकत्रित कर समुद्र में पुल बांध यहां जहाँ शीघ्र ही सकुशल पधारेंगे इस प्रकार नम्र वचन कह जानकी जी को समझा कर हनुमान जी त्रिकोट पर्वत पर चढ़ गए और बड़े जोर से चिल्लाकर बोले रावण रूप गजराज के लिए मृगराज तुल्य जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की जय हो ऐसा कहकर कपिराज हनुमान जी वायु के आघात से समुद्र में हिलोरे उत्पन्न करते हुए समुद्र के उस पार कूद गए साहसी समीर लंक सिद्ध पीठ जागो है मसान सोम तुलसी बिलोक महा साहसु प्रसन्न भई देवी सी देो है बरदान सोम बाटिका उजारी अचारि मार जारी गढ़ भानुकुल भान को प्रताप भानु भानु सोम हनुमान नोकामुमान साहसी वायु नंदन ने समुद्र को लांग और लंका पुरी लंका सिद्ध पीठ को जान उसने रात भर मसान सा जगाया है उनके इस महान साहस को देख श्री जानकी जी जय श्री देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया उस समय जामवान कहने लगे वाटिका को उजाड़ अक्षय अच्छा कुमार की सेना का संहार कर और फिर लंका को जलाकर भानुकुल भानु श्री भानु रामचंद्र जी के प्रताप रूप सूर्य की किरण के समान लोक रूपी कमल और वानर रूपी चक्रवाकों को शोक रहित करते हनुमान जी आ गए आ गए गगन निहार किलकार भारी सुनी हनुमान पहचान भय सानंद सचेत हैन भूड़त जहाज बचो पथिक समाज मालो आज जाए जान सब अंक माल देत हैन जय जय जान केय जय लखन कपी सही कूदे कपि कौतुकी नटत रेत रेत हैंन अंगद मयंक नल नील बलशील महा फिरावे मुखना बाली फिर है किलकारी के उच्च शब्द को सुनकर सब बानर और भालू आकाश की ओर देखने लगे और, और हनुमान जी को पहचानकर आनंदित और सचेत हो गए मानो जहाज के सात पतिकों का समाज डूबता डूबता बच गया वे सब आज अपना नया जन्मजान एक दूसरे से गले लगा लग मिलने लगे जय जानकीस जय जानकीस जय लक्ष्मण जी जय सुग्री ऐसा कहते हुए दे कौत की बानर कूदते हैं और समुद्र की रेती पर नाचते हैं बलशाली अंगद मंद नील नल ये सब अपनी विशाल पूछों को घुमाते हैं और अनेक प्रकार से मुंह बनाते हैं आयो हनुमान प्राण हेतु अंकमाल देत देत पगधूर एक चूमत लगूल है एक बूझे बार बार समाचार कहे पवन कुमार भो है है एक एक एक भूखे जान आगे आने कंद मूल भल, एक मूल फल बाहु बल तोरी फूल है। एक कहे तुलसी सकल सीता के जाके के बाथ नाथ सीता नाथ है अपने प्राणों की रक्षा करने वाले हनुमान जी को आया दे कोई उनसे गले लगकर मिलते हैं कोई चरण धूल लेते हैं कोई पूछ चूमते हैं कोई बार बार जानकी जी के समाचार पूछते हैं जिन्हें कहने ही से हनुमान जी की सारी थकावट और व्यथा जाती रही कोई हनुमान जी को भूखे जान उनके आगे कंद मूल फल कर रख देते हैं कोई फूल तोड़कर हनुमान जी की बलशालनी भुजाओं का पूजन करते हैं कोई कहते हैं कि कृपा सिंधु सीता जिसके ऊपर अनुकूल है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं को तथा लंका की कहत चले में युवराज बोल समाज आज फल सुन पेल बैठे मधुबन में मारे भगवान ते कम पुकारत देवान बाग अंगत कहे कपिराज करकाज आए महामूल मेरे मन में फिर वे सबसे प्रेम और शैल की तथा दंका की कथा बड़े चाव से कहते हुए चले जिस क्षण मात्र में रास्ता समाप्त हो गया किस कंधा में पहुंचने पर युवराज अंगद ने कभी समाज को बुलाकर कहा आज सब लोग फल खाओ या सुनकर वे सब के सब बलपूर्वक मधुबन में घुस गए उन्होंने जिन बागवानों को मारा दे पुकारते हुए दरबार में गए और शरीर में घाव दिखाकर कहने लगे कि राज अंगत ने बागों को उजाड़ दिया और हम लोगों को मारा तब सुग्रीव ने कहा तुलसी के स्वामी श्री रामचंद्र जी की शपथ है आज मेरे मन में बड़ा आनंद है मालूम होता है बानरगण कार्य कर आए हैं